द्रम कर्णे स्वा भद्रं पश्ये मिले स्पष्ट्वास्यशेप अथर्वेदी पंडककारिका अलाद शांति प्रकरण के अठाईसवें कार्यकार का किया विज्ञानवाद्रांतिक वैभाषिक कि हमारा सिद्धांत विज्ञानवाद है विज्ञान से अतिरिक्त कुछ आए फिर भी कुछ अर्थापत्ति से सिद्ध होता है दूसरे लोगों के द्वारा सिद्ध वस्तु जिन्होंने माना है तो उस बाह्य वस्तु को हमें भी स्वीकार करना पड़ेगा ऐसा बाह्य विषय को भी स्वीकार करने के लिए माना सवरांतिक वायु और ये वहभाषिक हमारा मत नहीं है फिर भी जो सही है वो तो सही है पता अंतर है दूसरे का मत है फिर भी मानना पड़ेगा क्योंकि विषय के बिना ज्ञान नहीं होता अगर ज्ञान विषय के बिना हो तो एक ही आकार होना चाहिए ज्ञान पिता आदि भिन्न भिन्न आकार नहीं आना चाहिए एक अर्थापत्ति यह है दूसरा है अग्निदहाजे में जो कष्ट होता है उस काल में विषय न हो तो कैसे कष्ट होगा ऐसा है होता है। होता कष्ट हो रहा इसको को मानना पड़ेगा ऐसा कहा तो विज्ञानवाद ने कहा तो दर्शन से, से कहते हैं बाह्य विषय नहीं है जिस विषय को लोगे वो नहीं मिलेगा ढूंढने पर नहीं मिलेगा जिसको घट कहते हैं ढूंढने पर मिट्टी मिलना घट नहीं मिलेगा हम भूत दर्शन वाले हैं तुम दर्शन वाले सिद्ध कर रहे हो वास्तविक दर्शन देखने पर कोई भी शरीर कोई नहीं मिलने वाला एक एक अवय कर देंगे या पंचभूतों को अलग कर देंगे शरीर कहा जो भी कहे उसके कारण दृष्टि जब हो जाती तो कार्य हो जाता है बस तो नहीं है तो फिर क्या भाई विषय के साथ ज्ञान होगा ज्ञान का स्वरूप विषय का आकार न होने पर भी धारण कर लेता है उसका स्वभाव है ऐसे विज्ञानवादी बहुत ने कहा तो उसको तो वेदांति जो अद्वैतवादी है वेदांति विज्ञानवादी भी, भी अद्वैतवादी है केवल ज्ञान है मानता है वो अनुमोदन करते हैं बाह्यार्थक अपला आपको अनुमोदन करते हैं ठीक है विज्ञानवादी इस बात को ठीक है किंतु ज्ञान ठीक नहीं उनका ज्ञान क्षणिक ज्ञान है वो ज्ञान सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म अनंत के साथ भी है विज्ञानम आनंदम ब्रह्मा राते धातुरपरायणम वेदावण ऐसा आता है विज्ञान स्वरूप है उपम ज्ञान स्वरूप विज्ञानम आनंदम ब्रह्मा विज्ञान स्वरूप है आनंद स्वरूप है ऐसा आया तो विज्ञान और ब्रह्म में भेद नहीं है और ब्रह्म नित्य है तो ये भी नित्य ज्ञान है अनित्य ज्ञान नहीं क्षणिक ज्ञान नहीं हो सकता यही खंडन करना है उसके बाद इसी को खंडन करने कई बातें आगे इसकी व्याख्या चलाते रहेंगे तो अट्ठाईसवें काहरी का कहा था तस्मान जायते चित्तम चित्त दृश्य जायते तस्य ये जाति खेव ही पर्सन ते पर चित्त दृश्य न तुमने जो कहा विज्ञानवादी बौद्धों को बोल रहे वेदांत तो लोग जिस प्रकार चित्त का जो दृश्य है चित्त माने विज्ञान चित्त शब्द का विज्ञान है बौद्ध लोग चित्त शब्दों से बोला उसको तो चित्त का दृश्य जिस प्रकार नहीं होता है बाह्य विषय नहीं हो सकता जिस प्रकार तुमने खंडन किया ठीक इसी प्रकार चित्त भी उत्पन्न है होता विज्ञान भी, भी उत्पन्न नहीं होता बार बार उत्पन्न होने वाला ना होने वाला विज्ञान नहीं होता ऐसा नहीं था विज्ञान ये जाति मान विज्ञान से चित्त ये जाति पश्चिम जाति जन्म जो जन्म देखते हैं जो लोग ज्ञान का जन्म देखो विज्ञान का बहुत प्रतिक्षण ज्ञान बदलता है बोलते हैं विज्ञान को बदलना मानते हैं तो जाति को मानते हैं अवश्य ही ये लोग खे पदम पश्चिं आकाश में पक्षियों का पद चिन्ह देखने का काम करते हैं आकाश में पक्षियों का पद चिन्ह मिलना संभव नहीं है इतना साहस करते हैं तो साहस करते हैं ऐसा करके कहा इसका आगे प्रलमन करेंगे विस्तार करेंगे आगे ठीक है देखें। देखे बाह्यार्थवाद पक्षम एवं विज्ञानवाद मुखे न विज्ञानवाद अपवाद ही का इस प्रकार पूर्व के प्रकरण संबंध करते हैं कि था। है कहने वाले वैभाषिक खंडन कर रहा है बाह्यार्थ नहीं है ऐसा कहा जैसे विज्ञानवादी बोलता है तो नहीं है वेदांत में भी जो पारमार्थिक सत्ता से देखने पर कोई प्रश्न नहीं होता व्यावहारिक सत्ता में वस्तु है पारमार्थिक दृष्टि से देखने पर कोई विषय नहीं होता तो नाम तो प्रगम नगम पारमार्थिक सत्ता काल मंत्र है जागृत स्वप्न सुशुद्धि जो बोलेंगे जागृत स्थान स्वप्न स्थान सुसुप्ता इत्यादि बोलेंगे वो तो अवस्था विशिष्ट है तो वो है व्यावहारिक कालीन अध्यारोप का कथन करने वाली श्रुतियां हैं सुशुप्ति तक और आगे सप्तम मंत्र से कहा गया है वो तो पारमार्थिक सत्ता से बोल रहे नाम श्रुतियां दोनों प्रकार की है ये ये कहा बाह्यादी पक्ष एवं विज्ञानवादी विषय प्रतिक्षिप्य बाह्यतवादी का जो पक्ष था बाह्य विषय है इधर उस पक्ष को विज्ञानवादी के माध्यम से खंडन करवाया और विज्ञानवादान अब विज्ञानवाद का खंडन करते है वो भी ठीक नहीं विज्ञान क्षणित विज्ञान मानते हैं बहुत लोग वो ठीक है विज्ञान है किन्तु क्षणित नहीं अभी प्रतिज्ञा चल रही है तस्मा इत्यादि कहा था, ठीक है प्रतिक्षण विज्ञान से जन्म दृश्यते थे कि जन्म दृश्य विज्ञानवादियों प्रतिष्ठण की उत्पत्ति देखी जाती है प्रतिक्षण उत्पन्न होता है ऐसे शंका कर विज्ञानवादी प्रति क्षण विज्ञान से जन्म दृश्यते जन्म प्रतिक्षण दृश्यते कही विज्ञानवादी भी हम जो विज्ञानवादी बौद्ध है हम तो प्रतिष्ठ ज्ञान बदलता है ऐसा देखते हैं कभी घटाकार कभी कटाकार ऐसे सुन रहा है आकार धारण कर रहा है हम मानते है हैं उसको विज्ञान मान उत्पन्न होना नष्ट होना मानते हैं संकट किया, उसके उत्तर भी कहते हैं तस्य पश्चिंदेबई पश्चिंत पदम एक् होता है विज्ञान के जो जन्म मानते हैं देखते हैं जन्म देखते हैं जो लोग प्रतिक्षण जन्म होना मानते हैं उत्पत्ति मानते हैं आकाश में पक्षियों का पदचिन्न देखने का साहस करते हैं असंभव बात है ऐसा बताते टीका थी। में आगे वृत्त संकीर्तन पूर्व श्लोक से तात्पर्य पूर्व की बातों को अनुवाद करते हुए पूर्व में क्या क्या गया हुआ, उस बात को शब्द कीर्तन करते हुए कथन करते हुए इस कारिका का तात्पर्य बताते हैं भाष्य प्रज्ञपते इत्यादि ये तथा अंत प्रज्ञपते जो कहा था पहले समाध आदि कहा था तो वो वहां से लेकर के इस कारिका तक सत्ताईसवे कारिका तक पच्चीसवें कारिका से लेकर के सताइसवें कारिका तीन कारिका में ये था यहाँ तक की बातें हो गई कहा माने बाह्यार्थवादी की और विज्ञानवादी की बात हो गई तीन कार्य यहां से लेकर कहा प्रज्ञप्त सभी तत्व इत्यादि ये तक तो इस कारिका तक सत्ताईसवे कारिका तक विज्ञानवादी लोग बहुत वचन विज्ञानवादी के बहुत का वचन है छब्बीस और सत्ताईस कार्य का विज्ञानवादी का है इस युक्ति दर्शनार्थ कहा था तुम युक्ति के माध्यम से मानते हो कि भाई विषय है सर्वे तत्व इश्यते युक्ति दर्शना निमित्त से अनियमित भूत दर्शनार्थ यह हमारा सिद्धांत है हम निमित्तों को निमित्त नहीं मानते हैं क्यों हम है जो वस्तु घोड़ते हैं वस्तु नहीं मिलता ये जो कहा था ये दो कार्य विज्ञानवादी का है विज्ञानवादियों ने बाह्यर्थवादी का खंडन किया है छब्बीस और सत्ताईसवी कारिका से ये कहा ये बहुतों का वचन था दो कार्य विज्ञानवादी बहुतों का बहुत कहना है क्या है बाह्यार्थवादी बाह्यर्थवादी पक्ष जो बाह्य का पक्ष था बाह्य विषय है कर, कहने वाले थे उस पक्ष का प्रतिषेध पर हूं दो कार्य खंडन परक विज्ञानवादी के माध्यम से बाह्यवादी का खंडन किया खंडन आचार्य ने अनुमोदित हम शंकराचार्य जी कहते हैं हमारे जो आचार्य गुरु जी है गौरपादा उन्होंने अनुमोदन किया ठीक बोला तुमने। भाई नहीं ठीक कहा हम भी तो पारमार्थिक सत्ता में नहीं मानते है ना वास्तविक तो वही पारमार्थिक सत्ता है बाह्य अषय को नहीं मानते श्रुति के आधार पर मानते हैं अनुमोदित हम आचार्य ने अनुमोदन किया गौरपादार ने मान लिया इस बात को विज्ञानवादी ने जो कहा ठीक कहा तदेव हेतु जैसे बाह्य विषय नहीं हो सकता है तुमने एक स्थायी हेतु का अपलाप है जन्म नहीं हो सकता कहा उसी को हेतु बना करके तत्पक्ष प्रतिषेधा उस विज्ञानवादी पक्ष का प्रतिषेध करने तत्पक्ष विज्ञानवादी न पक्ष विज्ञानवादी का जो पक्ष है उसको प्रतिषेध करने के लिए खंडन करने के लिए तद ग्राम उच्च भी इस वाक्य कहा जाता है तस्मात इत्यादि का किस कहा तस्मात हो जायते चित्त चित्तृशन जायते इत्यादि यस्मात तस्मात को लगाने के लिए यस्मात चाहिए यह तदो संबंध कार्य काम यस्मात पर नहीं है इसलिए ऊपर से यस्मात लगाते हैं यस्मात असती एवं घटा दो घटादी आवासदा चित चित घटादि न होने पर भी घटादि का आकार हो जाता है चित्तम बाहे विषय नहीं है आप मानते हैं विज्ञानवादी लोग मानते हैं फिर भी घटाकार विज्ञान कर लेता बना लेता घटका आकार बनाता है जिस प्रकार बना सकता है असती अकस्मा असत्यो घटा दी के न होने पर ही घटा दी नहीं है विषय विज्ञानवादी के मत में कोई विषय नहीं है फिर भी घटाधी आवास था चित्त से घटादी का आवास था चित्त में आ जाता है घटाभाष चित्त में हो जाता ठीक इसी प्रकार विज्ञानवादी में आपको पता जैसे चित्त विज्ञान को यह मान लिया कि घटाकर बना लेता है घटना होने पर भी विज्ञान उसका स्वभावता उस, उस बात को हमने भी स्वीकार किया करते हमने भी स्वीकार कर लिया क्यों यथार्थ दर्शन देखने पर कार्य वस्तु तो होता नहीं जिस है जिसको घट बोलते हैं ढूंढने पर मिट्टी मिलती है भूत दर्शन से खंडन हो जाता है कार्य नहीं मिलता यथार्थ दर्शन से युक्ति से द्वारा कार्य की सिद्धि है जब यथार्थ दर्शन करते हैं तो विचार से हो जाता है हमने अनुमोदन किया ठीक बहुत विज्ञानवादी किया ऐसा कहा आगे तस्मात माना तस्या भी चित्त उसी प्रकार जिस प्रकार विषय के बिना ही विषयाकार बि� हो रहा है उसी प्रकार चित्त काश्या चित्त वो जो चित्त है जो विषयाकार बनाता था उसका जायमान अभाषता जो उत्पत्ति के अवभास हो रहा है विज्ञान उत्पन्न होता है प्रतिक्षण तो ये जो उत्पत्ति और विनाश क्रिया देख रही है वो भी असत है, है। तस्मात क्या चित्त से जायमान अवभाषता जो अवभाष हो रहा है जायमान मैंने उत्पन्न होना जो अवभाष दिख रहा है चित्त में हो रहा है आकार आ रहा है जायमान होता है करके असत एवं जन्मनी भवितुम जन्म न होने पर भी विज्ञान के जन्म न होने पर ही ऐसा दिखाई पड़ता है विज्ञान अजन्मा है सत्य ज्ञान ब्रह्म इत्यादि है तो अजन्मा जो ज्ञान है स्थायी ज्ञान है उसमें जन्म मरण की आभाष आ जाती है यही होना चाहिए इतने तो नजर आते चित्त इसलिए उचित मानी विज्ञान उत्पन्न नहीं होता अच्छा एक, एक नंबर की दो नंबर की तीन नंबर की एक ने कहा तस्मात चित्त से घटादि रूप वस्तु जो है ना विज्ञान रूप वस्तु का आवास बना लेता है घटाधि वस्तु न होने पर आभास है इसी प्रकार चित्त असद अवभाषत्व असद का अवभाष होने से विज्ञान का चित्त से एक असद का ही अभास कर रहा हो विज्ञान घटादी नहीं है उसको लेने वाला जो चित्त है नुछ नुछ विज्ञानवादी के द्वारा जो चित्त है हमारे चित्त नहीं हमारे चित्त तो नित्य विज्ञान है जायमाना जायमानक अवभाषरा जायान भाषरा है वो मिथ्या ही है वास्तविक विज्ञान उत्पन्न नहीं होता था कई तर्क देंगे आगे अगर विज्ञान प्रतिक्षण बदलता हो पूर्व क्षण में जिसके जिसने अनुभव किया उत्तर क्षण में वो विज्ञान नहीं है उत्तर क्षण वालों का ख्याल नहीं होना चाहिए पूर्व क्षण अनुभूत वस्तु का उत्तर क्षण में ख्याल नहीं होना चाहिए अनुभव पूर्वक स्मरण होता है स्मरण करने वाले का अनुभव नहीं है अनुभव करने वाला मर चुका है स्मरण करने वाला उसका आदमी पैदा नहीं हुआ है पूर्वानुभूत वस्तु का स्मरण नहीं हो पाएगा प्रतिक्षण विज्ञान अगर बदलता हो तो अभी तर्क दे विज्ञान स्थिर है सिद्ध करें। तो करेंगे <coughs> अच्छा। आश्रम कहते हैं यदा चित्त दृश्यम में नजर आए थे जैसे चित्त का जो दृश्य है विज्ञान का दृश्य बने बाह्य पदार्थ पैदा नहीं होता जाए थे अतः तस्य चित्तस्य ये जाति पश्य चित्त का दृश्य जैसे पैदा नहीं होता ऐसे चित्त का जो जन्म देखते हैं जो लोग जो लोग उस चित्त का जन्म देखते हैं क्या कहे विज्ञानवादीना क्षणिकत्व तो, दुखित्व तो, सुनत्व तो, अनात्मत्वादी तो च केवल वो जन्म ही देखते है नहीं और विज्ञान को क्षणिक मानते हैं क्या मानते हैं क्षणिक चानिक, क्षणिकत्व तो भी मानते हैं तो दुखी भी मानते हैं उसको और दुखी विज्ञान से अतिरिक्त कुछ रहे दुखी भी वही तो दुखित्व तो शून्यवाद भी वही विज्ञान को ही शून्य का ना होना शून्यत्वादी और अनाथमत्वादी आत्मा तो मानते नहीं वो अनाथमत्वादी सारा मानते हैं विज्ञानवादी बहुत किसके द्वारा कहते हैं तेना चितेना चित्त स्वरूप दृष्टि असत्यम प्रसन्नता देखो उसी के द्वारा वही देखना संभव नहीं है वो विज्ञान अपने जन्म देखेगा नहीं देखेगा विज्ञान से विज्ञान का जन्म देखना संभव है कि नहीं है असंभव और कोई है नहीं दूसरा विज्ञान से अतिरिक्त तो कोई वस्तु नहीं उनके पास में तो विज्ञान अपना जन्म देख नहीं पाएगा कर्म विरोध होगा यही कारण था आपने अच्छा तेरे में चित्ते उसी चित्त के द्वारा जो विज्ञान के द्वारा जिस विज्ञान के द्वारा वस्तु का हुआ है चित्त स्वरूपों दृष्टों में चित्त स्वरूप जो च, अपना स्वरूप जो चित्त माने मान उत्पन्न होने वाला है वो अपने स्वरूप देखने पाएगा असठ्यम परसेंट देखने वाले बहुत लोग छह परसेंट के पदक पक्षाधि नाम वो लोग क्या मानते हैं असंभव बातों को मानते हैं जैसे आकाश में पक्षी के पद चिन्ह ढूंढना चाहते हैं साहसिकस तो है। पांच की टिप्पणी थी अच्छा चित्त दृश्य में ये भी है चार भी है सब अद्व चित्तो दृश्य नीलादि सब तो अद्वय चित्त है उसका दृश्य होगा नीलादि उसी चित्त के द्वारा उस चित्त को भी देख रहा जो दूसरे को देख रहा है नीलादि को देखने वाला चित्त स्वयं को देखने पाएगा ये कहा था पांच में कहा तेरे वे चित्ते जन्मादिना विकल्प तेना जो जन्म रूप से विकल्प हुआ चित्त है अभी जन्म हो गया माना वही चित्त अपना जन्म देख नहीं दो कहा अगर था अथ इतरे इतरभ्यो की अत्यंत साहसिकाय अन्य जो तो द्वैतवादी थे उससे भी ज्यादा साहसिक हो गए दुसाह तो से अन्य का ज्ञान माना था अन्य से अन्य को देखना माना था मैंने एक कोई ज्ञाता होगा ज्ञा वस्तु को जाना था नाम की वस्तु नहीं है तो स्वयं ज्ञाता ज्ञाता को जाने ऐसा अन्य द्वैतवादियों से भी अत्यंत कौन विज्ञानवादी ऐसा दुस्साह दर्शन अनह दृष्टित्व अभिमान दर्शन के योग्य नहीं देखने योग्य नहीं उसका अभिमान है हम देखते हैं उसको करेंगे विज्ञान को जानते हैं उत्पत्ति देख रहे हैं हम विज्ञान की उत्पत्ति देखते हैं हम मानी सोम अतिरिक्त है दर्शन जो अनह है योग्यता नहीं दर्शन की योग्यता नहीं है उसके दृष्टित्व अभिमान का अनुमान है हम दर्शन करते हैं उसके तरफ मानने वाले विज्ञान का अनुबोध अन्य द्वैतवादी शो भी अति दुस्साहषिका ये बात बता दिया अत्यंत साहसिकाथ बता दिया ये पी शून्यवादी न और दूसरे बात शून्यवादी की चर्चा करेंगे आप कैसा है शून्यवादी थोड़े दो शब्दों में शून्यवादी की बोलते हैं ये भी शून्यवादी नून्यवादी का मत ठीक है कहते बिल्कुल नहीं वो भी बिल्कुल हो नहीं सकता है बाह्य अर्थवाद का खंडन हो चुका है विज्ञानवादी के द्वारा विज्ञानवादी का मत खंडन है उसके बाद शून्यवादी की चर्चा ये भी शून्यवादी पश्चिम तवम शून्यताम स्वदर्शन से अपनी शून्यताम प्रति जानी कहते ये जो शून्यवादी क्या है सारे के सारे शून्य देख, देख रहे हैं शून्य को देख रहे हैं फिर भी क्या बात है? जो देखने वाले को भी शून्य करते हैं शून्यम शून्य सारे सारे का जो शून्य है उसको देख रहा है कोई तो व्यक्ति हो उसके भी शून्य कर लेते हैं सर्वम सुनने में सर्व में स्वयं भी आ जाएगा सर्वम शून्यम ऐसा बोलते हैं यह भी शून्य बात है पश्चिम थे देख रहे हैं किसको देख रहे हैं शून्य को देख रहे हैं सर्वम शून्य में देखने वाला व्यक्ति होगा ना है ये वो देखते हुए ही सर्व शून्यता सब शून्यता देखते हुए भी स्वदर्शन ऐसे आपकी शून्यता प्रति अपना जो सिद्धांत शास्त्र है सर्वम सुनने में वो शास्त्र को भी शून्य कर रहे थे जिससे शून्य को जानना था उस शास्त्र को भी शून्य करेगा सर्वम शून्यम उनका मत यही है सारा का सारा शून्य है so, अपने सिद्धांत जो होगा शास्त्र होगा उसको भी शून्य प्रतीज्ञा तो करते हैं स्वयं का भी शून्य तो और शास्त्र का भी शून्य और कैसे शून्य को जानेंगे सर्वम शून्यम ऐसा बोलते हैं प्रज्ञाते तथोपि तो साहसिक अन्य द्वैतपादियों के मत से यस अति साहसिक है कौन विज्ञानवादी और विज्ञानवादी से भी ज्यादा साहसिक किया है कौन शून्यवादी सर्वम शून्य करके अपना आप का भी अपलाभ कर देते जिस शास्त्र को आद्य से शून्य को जानना था उसको भी अपलाप करते हैं सर्व शून्य सर्व को पक्ष में कर दिया है कुछ नहीं चाहते खम मुस्किन जिग्रिकांति ग्रहितों में छह आकाश को अपनी मुठ्ठी से पकड़ना चाहते हैं असंभव इस प्रकार की बात है ये करके कहना साठ की टिप्पणी छह सात की टिप्पणी छे में कहते हैं स्वदर्शन सब शास्त्र से अपना जो सिद्धांत है शास्त्र है उसको भी शून्य घोषित कर देते हैं सर्वम सुनने में सर्वम में वो भी आ जाएगा साहसिक साध कहा निस्वरूप शास्त्र आदि और निस्वरूप साध का शास्त्र का भी कोई स्वरूप नहीं है और सुनने का भी स्वरूप नहीं है सुनने की सिद्धि किससे करें शास्त्र से उसके भी कोई स्वरूप नहीं है निस्वरूप शास्त्र के द्वारा निस्वरूप शून्य साध्य करने वाला, सिद्ध करने वाले जिसका स्वरूप नहीं है उसको निस्वरूप होते असल पुत्र जैसा शास्त्र भी ऐसे हो सर्वम शून्य शास्त्र भी शून्य है ना स्वरूप नहीं है और जिसको सिद्ध करना है वो शून्य है तो विज्ञानवादी बौद्ध से आगे बढ़ गए तो ऐसा करके कहा ठीक है देखें <गण> बाह्यर्थवाद अनुबोधन प्रयोजन बाह्यार्थवाद का जो दोष दिया था विज्ञानवादी ने उसका प्रयोजन बताते उसका अनुबोधन किया ठीक बोला कर विज्ञानवादी ने बाह्य विषम का अपलाप किया तो वेदांत वेदांत का ठीक बोला कर अनुबोधन किया एक बाह्य अर्थवाद अनुमोदन के बाह्यार्थवाद का तो हुआ है विज्ञानवादी के द्वारा उसका अनुमोदन का प्रतिज्ञा प्रतीक प्रयोजन बताते हैं पदेव इत्यादि भाषा में कहा था <ख़ाँद> हेतु को हेतु बना करके जिस हेतु से बाह्यार्थवाद का खंडन हुआ है माने किस हेतु से हुआ है भूत दर्शन हेतु से हुआ है किस दर्शन किस हेतु से भूत है बाह्य से तथा था के द्वारा और भूत दर्शन के द्वारा खंडन हुआ है यथार्थ दर्शन द्वारा वैसे विज्ञान में यथार्थ दर्शन करते हैं, करते हैं तो उसके जन्म नहीं होता है, वही है आया। उस विज्ञानवादी के पक्ष का प्रतिषेध के लिए तदहित उचते इत्यादि ठीक है असती घटाद घटादी आवासत्म विज्ञान से यदम विज्ञानवादी ने कहा घटादी विषय न होने पर भी विज्ञान का स्वभाव है घटाधि आकार धारण कर लेता है ये जो कहा विज्ञानवाद ने कहा उत्तम विज्ञान ना असती है घटा दो घटादी बाह्य विषय का अपल न होने पर भी घटादी आवास उत्तम विज्ञान घटादी के न होने पर भी घटादि का आवास माने आकार धारण कर लेता है कौन विज्ञान के स्वभाव तो है कहा था विज्ञानवादी उत्तम तदेव हेतु तरह उपाधा है उसमें हेतु बना करके न होने पर भी जन्मरण का आकार दिखाई तदेव हेतु विज्ञानवाद निषेधा विज्ञानवाद के निषेध करने के लिए बाह्यार्थ पक्ष दोषित बाह्य अर्थ पक्ष का दोष बाह्यार्थवाद का दोष है उसका अनुबोधन किया माना जिस हेतु से बाह्यार्थ का खंडन हुआ है उसी हेतु से विज्ञानवाद का भी खंडन होगा क्षण विज्ञान का इसलिए अनुबोधन किया था हाँ ठीक बोल रहा है हम इसी के इसी के कांटे से इसी को निकालेंगे ऐसा सोचकर अनुबोधन किया था उपाधा आठ की टिप्पणी तथा अयम प्रयोग सिद्धांति का एक अनुमान होगा क्या होगा विज्ञान से जन्मादि आवास विज्ञान से जन्मादि यह होगा पक्ष है विज्ञान का जो जन्म मृत्यु दिख रहा है प्रत्यक्षण उत्पन्न होना विनाश होना दिख रहा है जो दिखा यह आभास है वास्तव में विज्ञान में जन्म भी नहीं है भी नहीं है जन्मादि इतना अंश पक्ष है आवासत्व साध्य आवास जन्म जण, जन्म नहीं होता जन्म जैसा लगता है विज्ञान क्यों विषय अनपेक्ष आवासत्व विज्ञान जो है ना विषय अनपेक्ष आवास है विषय की सापेक्ष आवास नहीं है इसलिए विषय अनपेक्ष विषय अनपेक्ष आवास अनपेक्षा आवास का घटादी आवास वैसे घटादि आवासत्व है ये ये आवासत्व विषय अनपेक्षा आवासत्व तत्र तत्र यत्र आवासम विषय तत्र तत्र अपेक्षा आवास आवास आवास जैसे देखा है ये होता बाह्य विषय में जैसे देखा है आवास है उसी प्रकार ये भी आवास है <Saparty>: आगे कहते हैं भाष्य में कहते हैं संप्रति विज्ञानवाद का अनुमोदन किया अर्थवाद बाहत करते समय में इसलिए कि उसी को हेतु बना करके हम इसका भी खंडन करेंगे सिद्धांत के मन में है। आगे कहते हैं है। अब विज्ञानवाद के दोष दिखाते हैं कैसे दिखाते हैं इसका अधिकार तदिदम इत्यादि कहा तदिदम दोष दिया जाता है विज्ञान बाद में दोष कहा जाता है तस्मात इत्यादि चित्तस्य जायते चित्त भाष्य में कहते हैं आवास घटादी जैसे घटादी विषय के न होने पर भी विज्ञान घटादी का आकार बनाता है कहाज्ञानवादी ने अभी पता है इस प्रकार विज्ञानवादी ने स्वीकार किया है घटादि विषय न होने पर भी घटादि आकार बना लेता है अच्छा उसी प्रकार तद अनुदित अस्मदी दर्शन था। क्यों हमने मान लिया उसको यथार्थ दर्शन के द्वारा माना युक्ति से तो घट की सिद्धि हो रही थी दर्शन काल में घट खो जाता है जब घट करके देखने जाते हैं तो मिट्टी मिलती है घट नहीं मिलेगा भूत दर्शन यही था हमने अनुबोधन किया ठीक बोला क्यों हम भी तो वाचारोण विकारो निकल चलते हैं जिस बात को अंश मानना है उस बात को मानते हैं कहा आगे कहा तस्मात इत्यादि कहा ठीक मधे भूत दर्शनात्टादिर मृदाधि मात्र भूतम वस्तु तत्व देखा भूत दर्शनात्म क्या होता है घटादि को जब देखने गए घट है कि नहीं है देखा क्या मिला मिट्टी बुरी हुआ नीचे ऊपर सारा टटोला भीतर बाहर टटोला मिट्टी से अतिरिक्त प्रश्न ये भूत दर्शन यथार्थ वर्ष युक्ति से तो सिद्ध हो रहा था घटाई करके किन्तु यथार्थ तो दर्शन गए तो घट नहीं घटाधि तो मा, तो है, है। जिसको बोलते हैं मिट्टी है तस्यापी और मिट्टी को भी जब देखते हैं फिर क्या होगा विज्ञो मातम और आगे जाकर के ज्ञान भी पूरा हो जाना है जहां जाकर के शब्द और प्रत्येक मौन हो जाएगा जहां सब तो नहीं चलेंगे सबका निषेध होगा हाँ तो वही विज्ञप्ति मात्र ज्ञान मात्र सिद्ध होगा कश्यापी सात की टिप्पण ने कहा कश्यप विज्ञान व्यतिरेक कश्यापी वो जो मृतिका कहा वो भी विज्ञान से अतिरिक्त मिलती नहीं आगे ढूंढने पर उसका कारण वही होता है वह आवास है अच्छा विज्ञप्ति कश्यापी विज्ञप्ति मात्र तत्व तस् शास्त्र तो दर्शरा वो जो हमारे यहाँ किसे देखा हमने क्यों अनुमोदन किया बौद्ध तो बद्धा हमने शास्त्र से देखा पहा चारण बिगारो नामधे सत्यम इत्यादि शास्त्रों से देखा वो जो घटा आदि बोलते हैं अंतिम में सब जाती है सत्यम ज्ञानमतम ब्रह्म वही समाप्त हो जाते हैं शास्त्र से देखा देखा इसलिए हम मानते हैं इसको भूत नहीं पाते कहा आठ की टिप्पण में कहा शास्त्र क्या है तो वेदम सर्वम इत्यादि शास्त्रा हमारे यहाँ शास्त्र है जो, कुछ भी है, ही है, औ, और जो है ब्रह्म से अभिन्न है ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है सब कुछ ब्रह्म है कहा शास्त्र में तो ज्ञान हमारे ब्रह्म से अभिन्न है सत्यम ज्ञान ब्रह्म अभिन्न है इसलिए विज्ञान मात्र ही हो जाता है सब कुछ ये सिद्ध हुआ द्वितीय पादान तेन विभाजते आगे दृष्टि पाद यदि यथा चित्त दृश्य न जाए थे जैसे चित्त दृश्य नहीं जाता है ना वो दृष्टांत है वैसे विज्ञान में भी न जाए थे विज्ञान के भी जन्म नहीं होता विज्ञान के अभाव नहीं विज्ञान के जन्म का अभाव हो सकता है दृष्टांत है यथा चित्त दृश्य न जाए थे अथा इसी हेतु से तस् चित्त ये जाति पश्चिं उस चित्त का जो जन्म देखते हैं चित्त की उत्पत्ति देखते हैं विज्ञान की उत्पत्ति मानते हैं जो लोग विज्ञानवादी न विज्ञानवादी बहुत ऐसे मानते हैं खाली उत्पत्ति मात्र नहीं क्षणिकत्व तो मानते हैं दुखित तो मानते हैं शून्यत्व अनात्मत्व तो, तो बहुत सारे धर्म आरोप लगाते हैं उस विज्ञान ये कैसे हैं? किसके द्वारा उसी चित्त के द्वारा जानना है उस चित्त को दूसरा कोई है ही नहीं स्वयं स्वयं को नहीं कर्मकर्ता एक नहीं हो सकता स्वयं भिन्न को जानेगा स्वयं स्वयं को नहीं जान सकता कर्म और कर्ता में विरोध होता है कितना भी कुशल नट हो नाचने वाला व्यक्ति हो अपने दोनों पैरों को अपने कंधों पर डाल करके नाच नहीं सकता है. कर्म और कर्ता में विरोध होता है कितना भी कुशल और नाचने वाला अपने दोनों पैरों को अपने कंधे में डालना और फिर नाचना संभव है कि नहीं असंभव कर्म और कर्ता में विरोध होता है ठीक इसी प्रकार उसी विज्ञान के द्वारा उसी को जन्म देखना संभव नहीं है उसी विज्ञान से उसी की मृत्यु देखना भी संभव नहीं है और दूसरा विज्ञान देखेगा कहेंगे पैदा ही नहीं हुआ है तब तक मर जाना है। पहले वाला मरा तो दूसरा बाद में पैदा होगा दूसरे क्षण में होना है कौन जानेगा उसको उसके, उसके जन्म मृत्यु तो किसने देखा विज्ञान यानी कि स्वयं ने देखा विज्ञान से आदि तो कुछ नहीं मानती होगी तो स्वयं स्वयं का जन्म हो आदि देखना संभव तो नहीं जन्म मृत्यु देखना संभव नहीं ये पता ठीक है तब तो विज्ञान से जन्म अव्य वास्तव में विज्ञान का जन्म नहीं हो सकता उत्पन्न नहीं हो सकता विज्ञान वास्तविक स्थिति है तत्व तो विज्ञान से जन्म होगा ये तत्विक जन्म पश्य है जो लोग वास्तविक जन्म मानते हैं कौन विज्ञानवादी बौद्ध विज्ञान के जन्म वास्तविक मानते हैं तात्विक जन्म पश्यंती जो लोग ऐसा मानते हैं विज्ञानवादी बौद्ध वास्तविक जन्म मानते हैं सोच विमत विज्ञान जन्म न तात्व का अनुमान है सिद्धांति अनुमान दे रहे हैं वेदांति अनुमान दे रहे हैं विवादास्पद तो विज्ञान का जन्म है तुम विज्ञान का जन्म मानते हो हम नहीं मानते हैं विवाद का स्थान है इसको प्रणाम है पक्ष विज्ञानवादी को तो जन्म मान रहा है वेदांति नहीं मान रहे विवाद विज्ञान जन्म विवादास्पद जो विज्ञान का जन्म है वह नात्विकम वास्तविक नहीं हो सकता काल्पनिक तो, तो हो जाएगा कल्पना तो कहीं करो मनुष्य को शीर में शीघी कल्पना करो कल्पना अलग चीज है वास्तविक नहीं हो सकता जन्म नहीं हो सकता क्यों तात्विक दृश्यवाद नील पिता क्योंकि वो तो जन्म है दिखाई पड़ता है जैसे नील दिखाई पड़ता है तो वो देखने वाला का विषय बनेगा या विज्ञान ही जन्म देखने वाला नहीं हो पाएगा नील पिता अधिपत नील पिता इत्यादि कहा विमत का जन्म वास्तविक नहीं है दृश्य होगा जो जो दृश्य है वो वास्तविक नहीं होते क्यों विज्ञानवादी में उत्तर नील पिता दृश्य वास्तविक नहीं है तात्व नहीं होते विज्ञान आकार बनाता है आकार वस्तु है नहीं कोई दृष्ट है वो तात्विक नहीं है जैसे नील पिता दृश्य है तात्विक नहीं है उसी प्रकार विज्ञान का जन्म भी तात्विक नहीं है वास्तविक नहीं है ये बोला जा रहा है वास्तविक नहीं विपक्ष अगर ऐसा नहीं मानेंगे तात्विक मानेगे विज्ञान का जन्म वो वास्तविक मानते हैं अगर ऐसा माना दोष देते आता इत्यादि आप वास्तविक आकार अतः तस्य चित्त से ये आदि बच सकते जो जन्म नहीं हो सकता जिस विज्ञान का उस विज्ञान का जो जन्म देखते हैं जो लोग क्षणिकवादी ना विज्ञानवादी ना विज्ञानवादी बहुत ऐसे मानते हैं तो किसके द्वारा तेरे भी है ना जन्म किसे मानना दूसरा चित्त तो पैदा नहीं हुआ उसी से जानना जन्म जानना और एक तो विज्ञान में जन्म असंभव है वो जन्म मानना और दूसरे बात उसी विज्ञान से उसी विज्ञान का जन्म मानना कितने बड़ा साहस है इनके पास दुस्साहस एक बोला साहस है तेरे चित्ते है उसी चित्त चित्त के द्वारा का स्वरूप जो जन्म है है वो देखना असंभव उसको भी देखने वाले हैं मान रहे हैं हम देख रहे हैं खेव प्रशिज के पदम पक्षी पक्ष अधिन लोगों का इतना साहस है जैसे आकाश में पक्षियों का पदचिन्न देख सक, देख सके संभव है क्या असंभव ऐसा ही है ठीक है तत्व तो विज्ञान से जन्म अयोगात वास्तव में विज्ञान का जन्म हो नहीं सकता है था ये विज्ञान है ये अयोगा जन्म पश्च्य जो लोग उस विज्ञान का तात्विक जन्म वास्तविक जन्म देखते हैं ते वो देखने वाले लोग बहुत लोग पक्ष आदि नाम खेपी पदम पश्चिंती पक्षियादि का आकाश में भी पद चिन्ह देखने लग जाएंगे एक तो आकाश में और पक्षी का पद चिन्ह असंभव इसी प्रकार विज्ञान का जन्म भी असंभव है विज्ञान का जन्म नहीं होता इस अनात्मत्वादि इति आदि सब केवल विज्ञान का जन्म ही नहीं रहते क्या देखते क्षणिकत्व दुखित्व शून्यत्व तो अनात्मत्वादि नाना धर्म मानते उसमें विज्ञान क्षणिक है दुखी है और शून्य है अनात्मा है आदि भी दिए आदि से क्या देना अनात्मत्वादी आदि सब देना अन्योन्य विलक्षणत्व विज्ञान में विलक्षणता भी मानते हैं एक दूसरा विज्ञान विलक्षण है पूर्व विज्ञान अलग उत्तर विज्ञान अलग अन्य विलक्षण तो भी मानते हैं अन्य सादृश्य और सादृश्य भी है एक दूसरे के साथ विज्ञान होगा धारा चलती है ना एक के बाद एक, एक, एक उनके विज्ञान सादृश्य रहेगा वैसे विज्ञान पैदा होगा इसलिए तो सादृश्य के बल पर थे तो शेयम प्रतिविज्ञान हो जाती है उनको सादृश्य के बल पर होता है प्रतिविज्ञान जैसे श्रेय जलधारा बोलते हैं प्रातकाल जलधारा यही धारा तो नहीं है किंतु उसी प्रकार का धारा है अभी तो सादृशि के पल पर वहां कर देते क्या करते हैं प्रतिविज्ञा कर लेते हैं से कलिका है शिखा है, है जो प्रातकाल वाली थी वही है क्या अभी वो तो कब कर गई किंतु वो सादृषि के पल पर बोलते हैं तदेव विज्ञानम करके बोलते हैं सादृषि के बल पर सादृशि भी मानतेज्ञान एक आदि शब्द से लेना है आदि हैं, कहा तथा हेतु सूचा उसमें हेतु सूचित करते हैं तत्र मौती तथा जन्मावे विज्ञान का जन्म उत्पत्ति नहीं हो सकती इसमें हेतु सूचित करते है क्या दिया तेरह ही इत्यादि यही है कि उसी विज्ञान से उसी विज्ञान का जन्म देखना संभव नहीं कोई भी व्यक्ति अब दूसरे का जन्म तो देख लेता है किंतु उनके यहाँ विज्ञान से अतिरिक्त तो कोई वस्तु नहीं है हमारे यहाँ भी विज्ञान से अतिरिक्त तो वस्तु नहीं किंतु हम जन्म नहीं देखते हैं वो जन्म देखते हैं उस विज्ञान का हमारे यहां विज्ञान स्वरूप एक ही है पार्वाथिक सत्ता में वो जन्म देखते हैं उसी विज्ञान के द्वारा उसी विज्ञान के जन्म देखना कितने साहस की बात है कर्म और कर्ता का विरोध एक कहा था, था।, था। स्वृत्त और अनुपत्य स्वयं को स्वयं में बैठना होता नहीं है स्वृत्ति कभी होती नहीं है हाँ देवदत्ता चटाई में बैठेगा देवदत्ता देवदत्त में नहीं बैठ सकता बैठने का स्थान भी देवदत्ता बैठने का कर्ता भी देवदत्ता दोनों नहीं होगा कर्म और कर्ता में दोष होगा स्वृत्त्य अनुपत्य अपने आप में बैठना संभव नहीं है असंभव है तब तद्यता मंत्र तब धर्म दृष्टता असंभात जब तक विज्ञान को नहीं देखेगा तब तद्यता मंत्र उसको देखे बिना पहले ज्ञान के जन्म मृत्यु देखने के लिए पहले ज्ञान को देखना पड़ेगा ज्ञान को कौन देखेगा ज्ञान देखेगा hmm. क्योंकि ज्ञान को धर्मी को जाने बिना धर्म नहीं जान सकता वो जन्म मृत्यु तो उसका धर्म है विज्ञान के जो जन्म मृत्यु बोल रहा है वो धर्म है तो धर्म को जानने के लिए पहले धर्मी को जानना पड़ेगा जानने वाला कौन विज्ञान और धर्मी कौन विज्ञान तद्यता मन करेगा त्रता उसके दे, देखे बिना उसके धर्म को देखना संभव नहीं है ज्ञान में जन्म मृत्यु को देखना है किसने देखना है ज्ञान नहीं देखना है एक ही ज्ञान है तो वो जो धर्मी है तदृश्यता मंत्र ज्ञान को देखे बिना ज्ञान में होने वाला जो धर्म है जन्म जन्मवृत्ति उसको देखना असंभव है तो ज्ञान को देखने के लिए ज्ञान ज्ञान को देखेगा कर्म करता ज्ञान को देखना है वो कर्म और किसने देखना ज्ञान ने देखना कर्ता कर्म करता तो स्वृत्ति विरोध होता है क्योंकि नियम यही है तदृश्यता मंत्र है न, स्वयं को देखे बिना में रहने वाले धर्म को नहीं धर्मी को देखे देखे बिना धर्म को नहीं देख सकता घट में रहने वाला रूप को देखना हो घट का रूप देखना हो तो पहले घट में दृष्टि पहुंचानी पड़ेगी घट को देखा नहीं खाली घट का रूप देखा ऐसा होगा क्या असंभव है नई आई बोलते हैं संयुक्त हम्वा सम से होता है बोलते हैं पहले घट में चक्षु का संयोग करना पड़ेगा फिर वहां संभा से होगा घट का रूप खाली घट का रूप नहीं देखेगा क्योंकि उसको देखे में ना उसमें रहने वाले को देखना संभव नहीं इन्होंने माना हुआ है ज्ञान में जन्म मृत्यु रहना है तो वो ज्ञान देखने वाला कौन होगा ज्ञानी होगा जन्म मृत्यु को देखने वाला तो जन्म मृत्यु देखने पहले ज्ञान को देखना पड़ेगा कौन देखेगा ज्ञान ज्ञान ज्ञान को देखेगा एक ही ज्ञान यही है कारण करके दोष सो वृत्ति अनुपत्ति तत्षता मंत्र तत् धर्म दृष्टता असंभवात्ता ये असंभव है तो जन्म मृत्यु को देखने के लिए ज्ञान को पहले अपने को देखना पड़ेगा अपने को देखेगा तो कर्म करता विरोध एक कहा टिप्पणी दस की स्वृद्धि स्वकर्तिक स्वकर्म का दर्शन से स्वयं कर्ता स्वयं कर्म ऐसा जो दस, दर्शन होगा बौद्ध दर्शन कर्तिक कर्म विरोध है ना हमको प्रत्यमान तो होता है वो ठीक न कर्म कर विरोध होता है कितने भी कुशल करता हो अपने आप में नहीं बहुत सकता कोई अपने आप में बैठना संभव नहीं है देवदत्ता आसन में बैठता है देवदत्ता देवदत्त में बैठ सकता कितने नुकसान कर्म करता भी दौड़ सकता है तो ऐसे ही हो जाएगा शून्यवाद में कहा विज्ञानवादी फलिदम विशेषम दर्शित विज्ञानवाद में विशेषता क्या आ गई भाई अर्थवादी की अपेक्षा विज्ञानवाद में क्या विशेषता आ गई कहते उनसे भी बढ़कर ये मां दुस्साह यही विशेषता आ वो तो कम से कम था को मानते तो चल रहे थे ये तो बाह्य अर्थ खा, खा, का खंडन करके और आगे गए और विज्ञान तो का जन्म देखने लग गए उन्होंने तो विज्ञान का जन्म नहीं देखा था विषय का जन्म देखा था ये विज्ञान का भी जन्म देखने लग गया है यही विशेष कहा विज्ञानवादी फलित विशेषम कर फलित क्या है ग्यारह उन्होंने कहा वैशेषिक आदि अपेक्षा बालिक्षण वैशेषिक आदि की अपेक्षा उन्होंने द्वैत वो द्वैतवादी है उन्होंने विषय को माना है तो विषय ज्ञान को भी माना है ये ज्ञान विषय को न मान करके खाली विषयी को मान रहे हैं और उसकी जन्म मृत्यु मान रहे ये विशेषता ये दिखाते है अतः इत्यादि कहा अतः इतने भी द्वैतीभ्यो अत्यंत साहसिक अन्य द्वैतीय से भी अत्यंत साहसिक है माने इनके वाणी में कोई लगाम नहीं है जो आए हुए बोलते हैं इत्यादि बताया था इत्यर्थ तकार को हल कर देना चाहिए अर्थ इति अर्थ नर्थ इत्यर्थ आगे टीका न कहते हैं शून्यवादी प्रति विशेष शून्यवादी के प्रति भी कुछ विशेष है और विशेष बोलना चाहते हैं उनके प्रति क्या बोलते हैं शून्यवादी प्रति बार की टिप्पणी शून्यवादी ने विज्ञान आदि अपेक्षा है विलक्षण शून्यवादी भी जो है विज्ञानवादी अपेक्षा से शून्यवादी में कुछ विलक्षणता बतलाना है विज्ञानवादी के अपेक्षा उन्होंने एक विज्ञान का तो कम से कम स्वीकार किया था कल्पना के लिए ये तो उसका भी उत्खंड कर देते नहीं और ज्यादा दुस्साहस इनके पास है ऐसा कहते हैं एक आना चाहते हैं ये भी इत्यादि कहा था राज्य एपी शून्यवादी ना पश्चात पर शून्यता सारे शून्यता को देखते हुए भी तो देखने वाला तो होगा ना कोई होते हुए भी स्वदर्शन से आप सुनता देखने वाला और जिस दर्शन से जानना था सुनने को वो दर्शन जो शास्त्र है अपना सिद्धांत है उसका भी शून्य सर्व शून्य सर्व में तो सब आ जाता है ऐसा मानते हैं साहसिक तरह उस विज्ञानवादी से भी अत्यंत साहसिकता तर वो तो साहसिक है और ये साहसिकता रहे, ज्यादा दुर्साहस्य है कैसे चाहते हैं खम मुस्ट नापी जिग्रिक्षण आकाश को मुठ्ठी से भी आकाश को एक बनाना चाहते हैं मुठ्ठी के भीतर करना चाहते हैं सारे आकाश ऐसे इनकी दुराशा है ऐसे वाले हैं ठीक है बेटी, अभिलुप्त से कहा कि वो जो को देखने वाले कहा एक अभिलुप्त दृग है एक ज्ञान है कभी लोप न होने वाला ज्ञान विज्ञानवादी का जैसे लुप्त ज्ञान नहीं प्रदिक्षण लुप्त होने वाले नहीं, नहीं दृष्टे द्... क्या है द्रिष्टेर? विप्र लोक विद्यते अविनाशित्व है दृष्टा की जो दृष्टि है ज्ञान उसका कभी लोप नहीं होता है अभाव से ज्ञान का अभाव जैसा लगता है अभाव है ज्ञान का नहीं होता है ऐसा पश्चिम देखा है कि किस दृष्टि से देखा होगा शून्य को उन्होंने अविलुप्त दृक है उनके पास भी है जो हमारे पास है वही उनके पास है कभी लोप न होने वाले दृक माने ज्ञान ज्ञान स्वरूप आत्मा है अविलुप्त दृप रूपता एक आप शब्द के द्वारा यही लेखन, मन भाष्यकार का तात्पर्य होगा एक देखने वाला तत्व है उसको अंदाज कर देते हैं दृग प्रधान एवं सर्वाभाव सिद्धि देखो अगर कोई एक विज्ञान न तो हो दृग न हो द्रष्टा न हो तो सर्वाभाव की होगी सर्व का अभाव किससे करेंगे सर्व के अभाव को सिद्ध करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए न द्रिक है उसी है। के द्वारा सिद्ध होगा कि उसका अपलाप कर देते हैं सर्वम शून्यम दृक्ता एक हाँ। दीघ अभावस्तु कथम सिद्धित्री बना देव सर्वभाव सिद्धित सर्वाभाव सिद्ध थी दृष्टि के कारण से सिद्ध होना विज्ञान से सिद्ध होना है और दृघ अभावस्तु कथम सिद्धित तो दृष्टि का अभाव कैसे सिद्ध होगा नहीं विज्ञान का अभाव कैसे सिद्ध होगा जिससे सर्व का अभाव सिद्ध करना है उसका अभाव कैसे सिद्ध सर्वम कैसे आएगा वहां न चाह तावत दृगे व तदभावसाधित वो जो दृघ है मे विज्ञान है वही अपना अभाव भी इस करे ऐसा तो नहीं हो सकता स्वयं स्वयं का अभाव कर नहीं सकता न तो तावत तावत दृगेव तब तक यह मानेगी ये, ये दृघ है जो विज्ञान है वही तदभाव साधित ऐसा हो नहीं सकता तय एक कालत अनुपति वो विज्ञान होना और विज्ञान का अभाव होना एक काल में हो नहीं सकता विज्ञान का भाव हो तो विज्ञान नहीं है विज्ञान है तो विज्ञान का भाव नहीं एक काल में दोनों हो नहीं सकता इसलिए विज्ञान ही विज्ञान का भाव सिद्ध नहीं कर सकता सर्वशून्यता बदनता उनकी प्रतिज्ञा है सर्वम शून्यम शून्यवादियों की प्रतिक्रिया है सर्व को पक्ष बहान पर कुछ पछता नहीं है सारा आग है सर्व शून्यताम बदंत सबको शून्यता कथन करने वाले जो शून्यवादी है शून्यता दर्शन से उन्होंने शून्यत्व को उनका उनका दर्शन क्या है शून्यता दर्शन है सर्वम सुनने में यही सिद्धांत है उनका शून्यता दर्शन शह स्वात्म दर्शन शून्यता प्रदानी है शून्यता का शून्यता बताने वाले दर्शन तो सिद्धांत है और अपना भी शून्य स्वात्मता स्वात्म दर्शन है। जो अपना सिद्धांत है उसको भी शून्य कह देते हैं सबका शून्यता बताते हैं सुनने को देखने वाले को भी शहते हैं और शून्य को बताने वाले शास्त्र को भी सुनने कोषित करते सर्वम शून्य पक्ष में सर्व को रखा हुआ है ऐसा कहा ग्यारह और बारह के टिप्पणी स्वात्मा दर्शन शून्यत्म एवं आत्मा इतज्ञान से स्वात्म दर्शन ग्यारह शून्यता दर्शन है शून्यता बोधक शास्त्र से शून्यता का ज्ञान कराने वाला जो शास्त्र था वो भी शून्य हो जाएगा ऐसे शून्य शास्त्र से शून्यता का बोध होगा कि नहीं होगा दूसरी बात बारह कहा स्वात्मा दर्शन है शून्यता आत्मा शून्य में भी आत्मा इतज्ञान उनका ज्ञान ये आत्मा भी शून्य है ऐसे बोलने वाला ज्ञान अपना भी अपलाभ करने वाला ज्ञान है ऐसा ज्ञान है सब सबको शून्य कहते हैं तथा स्वपक्ष सिद्धि ऐसा होने पर इनकी पक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती सिद्धि है स्वपक्ष अपने पक्ष की असिधियों की किससे सिद्ध करना स्वयं से सिद्ध करना था स्वयं भी असिद्ध हो गया शून्य हो गया और जिस शास्त्र से करना था वो भी शून्य हो गया और किससे सिद्ध करेंगे शून्य को तुम्हारा पक्ष जो शून्य है उसके असिद्धि हो जाएगी स्वपक्ष असिद्धि शून्य पक्ष की असिद्धि मान शून्यवादी का जो पक्ष है सो पक्ष है उसकी असिद्धि होगी ये कहा स्वधर समस्या इत्यादि कहा था वाष् ने स्वधर समस्याताम्र जानी थे तथो भी साहसिक रहा वो तो विज्ञानवादी से भी और आगे बढ़ गए कम से कम एक अधिष्ठान को तो मान लिया था विज्ञानवादी ने जिन्होंने वो भी अपराध कर दिया तो खम मुस्टिनापी जिग्री संधि कहा इतने बड़े आकाश है आकाश को गुट्ठी के भीतर करना चाहते इतने साहस वाले असंभव ऐसे समझ रहा है रहे विज्ञान का आदि था तेरह की टिप्पणी थी एक छूट गई तेरह शास्त्रादि निस्वरूपत्व जब शास्त्रादि का स्वरूप नहीं है वो भी शून्य है निस्वरूप होने पर क्या स्थिति आएगा तो तथोपी इत्यादि एक आहता तथा स्वपक्षा तो सिद्धि फिर अपने पक्षी की देने नहीं कर पाएंगे शास्त्र के माध्यम से सिद्ध करना था अपने से सिद्ध करना था स्वयं का भी अपलाभ करते हैं सर्वम शून्यम करके और शास्त्र का भी अपलाभ कर देते हैं तो किससे सिद्ध करना कौन सिद्ध करेगा किससे सिद्ध करेंगे प्रमाण देना था शास्त्र का वो भी शून्य कोटि में और स्वयं प्रमाण देने वाला होना चाहिए वो भी शून्य कोटि में फिर कौन सिद्ध करेगा क्या किससे सिद्ध करेगा सुन्या, सुन्या से तो कर सकता आगे कहते अच्छा समय हो गया, रखेंगे क्ष पाठ थोड़ा गहराई में चला गया आप लोगों को थोड़ा कठिन होता होगा करें तो क्या करें जैसा पाठ आया है थोड़ा गहराई में है थोड़ा समझदार है प्या कर दिया उनके लिए तो बहुत अच्छा है बाकी वैसे थोड़ा कठिन होगा